देवी भागवत अरुण दसवा स्कून दान लाभ समय की बात है अरुण नाम का एक महान महान पराक्रमी दैत्य था देवताओं से द्वेष रखने वाला वह वा नीच दानव पाताल में रहता था उसके मन में देवताओं को जीतने की इच्छा उत्पन्न हो गई अतः वह हिमालय पर जाकर पद्मयोनी ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करने लगा उसने चित्त शांत करके अपना आसन जमा लिया, रोक लिया, लिया रोक भूख लगने पर वह वह कभी सूखे पत्ते खा लिया करता था। वह तामसिक कामना से तप करने लगा। इस प्रकार दस हजार वर्षो तक उसकी तपस्या चलती रही इसके बाद दस हजार वर्षो तक थोड़ा सा जल पीकर ही उसने तप किया तदनंतर उसके दस वर्ष केवल वायु के आहार पर ही बीते तत्पश्चात दस हजार वर्ष तक बिल्कुल निराहार रहकर उसने तप किया इस प्रकार घोर तपस्या करने पर उसके शरीर से एक प्रचंड अग्नि निकली जो संपूर्ण जगत को दग्ध करने लगी उस समय यह बड़ी अद्भुत घटना हुई यह क्या यह क्या कहकर संपूर्ण देवता काप उठे संपूर्ण प्राणियों के हृदय में आतंक छा गया तब सभी प्रधान देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें इस बात की सूचना दी देवताओं की बात सुनकर जी गायत्री देवी को साथ ले हंस पर बैठे और प्रसन्नता पूर्वक वहां से चल पड़े उस समय अरुण के सैकड़ों नाड़ियों से संयुक्त शरीर में केवल प्राण मात्र रह गए थे उसका पेट सूख गया था उसके सभी अंग शूर्ण हो चुके थे वह नेत्रों को मुदे हुए ध्यान में लीन था अपने तेज से वह ऐसा दिखाई पड़ता था मानो कोई दूसरा प्रचंड अग्नि हो ब्रह्मा जी ने उससे कहा तुम्हारे मन में जो कुछ भी हो वह मुझसे मांग लो ब्रह्मा जी के अमृत के समान वाणी सुनते ही उसका मन संतुष्ट हो गया अरुण ने आंखें खोली तो उसे सामने कमलोद्भव ब्रह्मा जी के दर्शन हुए चारों वेदों से संपन्न महाभाग गायत्री देवी के साथ विराजमान थे। वे हाथों में अक्षमाला और कुंडिका लेकर अविनाशी ब्रह्म ब्रणव का जप कर रहे थे उन्हें देखकर कर अरुण उड़ गया उसने उनके चरणों में मस्तक झुकाया तथा अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की फिर उसने अपनी बुद्धि में स्थित वर की याचना की उसका संकल्प था कि मैं कभी मरू नहीं अरुण की बात सुनकर ब्रमा जी ने आदर पूर्वक अतः तुम कोई दूसरा वर मांगो जो मैं तुम्हें दे सकूं। ब्रह्मा जी की बात सुनकर अरुण ने पुनः आदर पूर्वक उनसे इस प्रकार कहा प्रभु अच्छी बात है तब मुझे यह वर देने की कृपा कीजिए कि मैं न युद्ध में नरू न किसी भी से मरू न किसी भी स्त्री या पुरुष से ही मेरी मृत्यु हो, और न दो पैर तो पैर तथा चार वाला कोई भी प्राणी मुझे मार सके आप ही साथ ही आप मुझे ऐसा विपुल बल दीजिए जिससे मैं संपूर्ण देवताओं पर विजय प्राप्त कर सकू अरुण की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने तुरंत तथास्थु कह दिया और इस प्रकार वर देकर वे उसी लोक में चले गए। अरुण नामक उस दैत्य ने अपने स्थान पर रहने वाले दैत्यों को पाताल से बुला लिया। वे सभी असुर आकर उस बलाभिमानी दानो के आज्ञाकारी बन गए फिर उसने युद्ध करने के अभिप्राय से अपने दूत को अमरावती भेजा उस समय उस दूत की बात सुनकर देवराज इंद्र भय से लगे, कागे महानुभाव देवता एवं बाद की बात में उसने समस्त देवताओं को पराजित कर दिया मुने उसने तपस्या के प्रभाव से अनेक रूप बना लिए और सूर्य चंद्रमा यम तथा अग्नि के समस्त अधिकारों को पृथक पृथक अपने हाथों में लेकर वह स्वयं सबका शासन करने लगा